भद्रं करने भी ही देवा कर्णे शृणुयामदे भद्रंपेम्शा स्थिरए सुषुवा पुष्स्तनू भीसे मदेवी तंजु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नुषा विश्व ओम शांति शांति स्वस्न नो बृहस्पतिर्दिशंकरचार्यं पुनः शवं बादरायनम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिनेदव्या दक्षिणमूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की पंचम कंडिका का विचार प्रारंभ हुआ पंचम कंडिका है सौरायणी गार्ग्य आचार्य पिपलाजी के प्रति किए गए पांच प्रश्नों में से तृतीय प्रश्न का उत्तर रूपा तृतीय प्रश्न से आचार्य, गार्गे के आचार्य पिपलाजी के प्रति गार्ग्य ने प्रश्न किया है कि स्वप्न किसका धर्म है स्वप्न का धर्मी बताने के लिए पंचम पंचमकंडिका प्रारंभ हुई पंचम पंचमकंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य में ही बताया गया कि अत्र यश देव स्वप्ने महिमान अनुभवति। और इस वाक्यस्थ ये शेव इन शब्दों से प्रा आ, को लेना है और अत्र शब्द का अर्थ है जब बाह्य इंद्रियों का व्यापार व्यापारोपरम हुआ हो प्राण सब व्यापार हो और मन अभी सुसुप्त अवस्था में नहीं पहुंचा है अर्थ है मन भी सब व्यापार है तो जाग्रत एक प्रकार से जाग्रत और सुसुप्ति का अंतराल जाग्रत और सुसुप्ति के अंतराल को कहा जाता है स्वप्न अवस्था इसलिए अत्र स्वप्ने का अर्थ निकला स्वप्न अवस्था में यह मन महिमा का अनुभव करता है महिमा शब्द का अर्थ है विभूति ऐश्वर्य विविध रूप से भवन तो स्वप्न प्रपंच में जो कुछ भी दृक दृश्यात्मक दिख रहा है वो सबका सब, का सब मन का ही परिणाम है मनोवासना रूप है इसलिए उसे मन का परिणाम कहा जाता है और वह स्वप्न में भोग्य भोगतादि सारा स्वप्न प्रपंच मन ही बना है इसलिए मन की विभूति है ये यहां पर कहा गया और महिमा अनुभव के कर्ता के रूप में मन को बताया गया महिमा अनुभव का अर्थ ही है एक प्रकार से स्वप्न अवस्था और इसके कर्ता के रूप में बताया गया मन को महिमा अनुभव के कर्ता के रूप में कर्ता होता है स्वतंत्र कारक स्वतंत्र कर्ता एक पाणिनि जी का सूत्र ही है क्रिया के प्रति जो जो उपकारक होता है उसे कहा जाता है कारक उपकार करने वाला क्रिया के निष्पत्ति में सक्रिय भूमि का निर्वहन करने वाला कारक कहलाता है ऐसे कारक हैं पांच कारक हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इनमें प्रधान यानी स्वतंत्र कारक माना जाता है कर्ता को इन छह कारकों में से जो स्वतंत्र कारक होगा उसकी कर्ता संज्ञा होती है और उसमें स्वातंत्र माना जाता है कारक अंतर से प्रेरित न हो कारकांतर का प्रेरक हो उसे स्वतंत्र कहा जाता है तो छह कारकों में से जो कारक कारकांतर का तो प्रेरक हो लेकिन कारकांतर से प्रवर्त्य न हो वो हो जाएगा कर्ता उसे स्वतंत्र कारक कहा जाएगा और उस स्वतंत्र कारक के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है स्वप्न अवस्था में येष देव पदार्थ को और ऐश देव पदार्थ बताया गया मन को का अर्थ है मन को स्वतंत्र कारक के रूप में बताया जा रहा है यहाँ प्रथम वाक्य के द्वारा स्वप्न अवस्था में मन स्वतंत्र है स्वतंत्र कारक है कर्ता कारक है और उसके महिमा अनुभव रूप जो कार्य है उस कार्य का स्पष्टीकरण है विवरण है यद यदृष्टम दृष्टम अनुपश्यति से लेकर के सर्व पश्यहा तक के अवशिष्ट जो वाक्य है वे एक प्रकार से प्रथम वाक्य में जो मन का महिमा अनुभव बताया गया उसका स्पष्टीकरण है इस मूल का की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार अत्र अत्रु इत्यादि से और अत्र उपरतु इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए यद इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति में है अत्र इति अत्रौत पदम गृही व्याचे उपर तु इदिना अंतराल तो कहते हैं जो श्रोत पद हैं अत्र यह जो श्रोत पद है पद का विशेषण है स्रौत स्रौत किसको कहेंगे हाँ? जैसे आस्य किसको कहते हैं आस्य भवम आस्यम ऐसे श्रुतौ भवम श्रोतम तत्र भव अर्थ में श्रुति शब्द से अण प्रत्यय होकर के स्रौत शब्द बनता है और अर्थ निकलता है श्रुति में प्रयुक्त पद श्रुति में होने वाला पद वो स्रोत पद कहलाएगा श्रुतिस्थ पद स्रोत का अर्थ है श्रुतिस्थ श्रुति में प्रयुक्त जो पद है कौन सा तो अत्र यानी अत्र यह तो स्रोतम अत्र पदम यानि श्रुति में विद्यमान अत्र इस पद का ग्रहण करके व्याख्यान भाष्यकार भगवान करते हैं ये इस अवतरण टीका का अर्थ निकलेगा अत्र पदम गृहीवा व्याचे अत्र इस पद का ग्रहण करके भगवान भाष्यकार व्याख्या प्रारंभ करते हैं अत्र पद की पहले व्याख्या करते हैं पदार्थ बताते अत्र पदार्थ ओ कहाँ से कहाँ तक के वाक्य से तो कहा जा रहा है ऊपरतेषु यहां से प्रारंभ करके अंतराले एक पद आ रहा है ये तस्वीन अंतराले यहां तक के ग्रंथ से श्रुतिस्थ अत्र इस पद की व्याख्या है यानी अत्र पदार्थ कथन है इसलिए में लिखा उपरतु इत्यादिना ना अंतराल इतन इतन वाक्यन तो उपरतेशु से प्रारंभ करके अंतराले इस पद तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार श्रुतिस्थ अत्र पद का अर्थ करता है अब भाष्य में देखिए अत्र उपरतेषु स्रोत्रदिशु देहरक्षाई जाग्रसु प्राणादिवायुसु प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते ये अंतराले ये इतना वाक्य है अत्र पद के अर्थ को बताने वाला तो अत्र ये हुआ प्रतिग्रहन मूल में मूल का और उसका अर्थ किया उपरते सु तो श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया तो हो गई अपने अपने व्यापारों से उपरत जागृत अवस्था में शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार करते करते थक गई श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया तो अपनी थकान दूर करने के लिए फिर शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार को छोड़ दिया और मन के अधीन हो गई तो वो जो समय है उसे कहा जा रहा है उपरते सु तो बाह्य इंद्रिया भले ही अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गई यानी जागृत अवस्था अब नहीं रही स्वप्न को दिखाना है और लेकिन प्राण जो है वे निर्व्यापार नहीं होते हैं वे अपने कार्य को कभी बंद नहीं करते हैं इसलिए लिखते हैं देह रक्षा यही जागृत सु प्राणादि वायु तो देह की रक्षा के लिए प्राणादि वायु जग रहे हैं अर्थ है सब व्यापार है इन प्राणों का तथा कर्णों का जगना है अपने अपने व्यापार से युक्त रहना जगना माना जाता है तो प्राण आदि वायु इसमें आदि शब्द से बाकी चार को लेना पंच प्राण है ना तो प्राण से तो एक प्राण वृत्ति और आदि शब्द से अपान व्यान समान उदान ये पांचों के पांचों जग रहे हैं किस लिए जग रहे हैं तो शरीर की रक्षा के लिए जग्रह का अर्थ है अपना प्राणन अपाननादि रूप व्यापार कर रहे हैं निरंतर तो जाग्रसु सुप्राणादि वायुसु और प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते और अभी प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति तो सुसुप्ति प्रतिपत्ति यानी सुसुप्ति की प्राप्ति से प्राक यानी पहले सुसुप्ति की प्राप्ति अभी नहीं हुई है बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत हुई है तो अंतक करण एक बचा है मन वो तो सब व्यापार रहेगा जब सुसुप्ति में पहुंचेगा तो अंतकरण मन भी निर्व्यापार हो जाएगा जैसे बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार हैं, ऐसे निर्व्यापार होता है मन सुसुप्ति में लेकिन अभी सुसुप्ति में पहुंचा नहीं है का अर्थ है मन सक्रिय है मन की सक्रियता बताई गई प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते इन शब्दों से यदि सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाता तो मन भी निर्व्यापार होता अभी सुसुप्ति अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है उससे पहले सुसुप्ति अवस्था की प्राप्ति से पहले का अर्थ है मन अभी सक्रिय है केवल बाह्य इंद्रिया निष्क्रिय है तो ये तस्मिन अंतराले, ये तस्मिन अंतराले यानी जागृत और सुसुप्ति के अंतराल में बीच में जो अवस्था है वो है स्वप्न अवस्था एक प्रकार से तो ये अत्र शब्द का अर्थ हुआ जागृत स्वप्न का अंतराल यात्र का अर्थ कर दिया अब भाष्य में अन्य पद है मूल कंडिका में अन्य पद है ये देव इन ये शेव पद का अर्थ कर रहे हैं मन तो ये भाष्य में ये देव तो अर्क रश्मिवत स्वात्मनि सनृत स्रोत्रादिकण तो जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त हो हो रहा है तो सर्वत्र दसों दिशाओं में फैली हुई जो अपनी रश्मियाँ हैं किरणें हैं उन सब किरणों को अपने में उपसनृत करता है सारी किरणें सूर्य में एकीभूत होती हैं सूर्यास्त के समय ऐसे ही स्वात्मनी अपने अपने स्वरूप में श्रोत्रादि करण तो श्रोत्रादि इंद्रियों को जो जागृत अवस्था में अपने अपने विषयों के प्रति अभिमुख है विषयों का ग्रहण कर रहे थे उन व्यापारों से उनको उपसंरित करके अपने में समेट लेता है जैसे रश्मियों को सूर्य समेट लेता है ऐसा जिस देव ने बाह्य इंद्रियों को अपने में समेट लिया है एक ही भूसा किया है वह देव एस देव शब्द से लेना है तो बाह्य इंद्रियों को मन अपने में एक ही भूसा करता है यानी अपने अपने व्यापारों से उपरत होकर के मन के अधीन हो करके रहती हैं बाह्य इंद्रियां। <coughs> इसलिए एस देव हुआ मन तो स्वात्मनी श्रोत्रादि करण का अर्थ निकलेगा बाह्य इंद्रियों को अपने में समेटा हुआ जो है वो है ये देव वो है मन इसलिए ये शेव शब्द का अर्थ निकला मन और स्वप्ने महिमानम तो स्वप्न शब्द का अर्थ स्पष्ट होने से उसका, उसका पर्यायवाची बताने की जरूरत नहीं हुई और महिमानम का अर्थ करते हैं विभूतिम् और विभूति शब्द का भी अर्थ करते हैं विषय विसे, विषयी लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम अनुभवती यानी प्रतिपद्य तो विषय विसे, विषयी विषय यानी दृश्य भोग्य और विषयी यानी दृक दृष्टा अर्थात भोक्ता तो स्वप्न अवस्था में जो दृश्य तथा रूप पदार्थ हैं स्वप्नद्रष्टा और स्वप्न दृश्य यह लक्षण यानी स्वरूप है विभूति का तो अनेकात्म भाव गमनम तो दृग्दृश्य रूप अनेक रूपता अनेक रूपता रूप होना ये विभूति है यही महिमा है स्वप्न अवस्था में मन की महिमा है कि मन ही स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है तो सरवरूप हो जाता है वो सब वासनामय होने के कारण वासनाएं मन का परिणाम है तो सारे जगत को मन परिणाम स्वरूप कहा जाएगा स्वप्न के इस दृष्टि से कहा कि विषय विषयी लक्षणम अनेक आत्मभाव गमनम अनुभवती अनुभवती का अर्थ कर दिया प्रतिपद्ध का अर्थ है स्वप्नावस्था में मन ही दृग दृश्यात्मक जो जगत है तदात्मक हो जाता है मन का परिणाम है स्वप्न प्रपंच यही महिमा का अनुभव करना है एक वाक्य टीका में है कि के ये क्या नाम ये अनेकात्म भाव गमनम के विषय में विषय विशे विषयादि अनेक भावगमनम अनेकात्म भावगमनम का अर्थ है विषय विषयी आदि जो अनेक रूपता है उस अनेक रूपता को प्राप्त करना ये महिमा है महिमा का अनुभव है अनेक रूपता की प्राप्ति कहते इदंच महत्व व्याख्यानम ये जो विषय विषयी लक्षणम अनेकात्मभाव गमनम इस पद से श्रुतिस्थ महिमा पद की व्याख्या हुई श्रुति में जो महिमा लिखा है ना न हाँ, और उस महिमा का व्याख्यान है विषय विषयी लक्षणम अनेकात्मभाव गमनम इस प्रकार भाष्य में ये जो पंचम कंडिकास्थ प्रथम अवान्तर वाक्य है यही मुख्य है इससे बताया गया कि स्वप्न मन देखता है तो स्वप्न में जो सब व्यापार रहेगा वही स्वप्न अवस्था का धर्मी होगा स्वप्न अवस्था उसी का धर्म माना जाएगा तो मन सब व्यापार है इसलिए मन का स्वप्न धर्म है ये माना जाएगा और आत्मा में तो उसका आरोप होता है मैंने स्वप्न देखा ऐसे मैं मैंने का मतलब आत्मा ने तो ये भ्रांत पुरुष मन के साथ तादात्म्य करके अनात्मा मन को अपना स्वरूप समझ करके भ्रांति से मन का स्वप्न अवस्था रूप जो धर्म है उसका आरोप कर लेता है अपने में पहले मन के साथ यानी मन रूपी धर्म के साथ तादात्म्य अध्यास रूप धर्मी अध्यास होता है और फिर उसका स्वप्न अवस्था रूप जो धर्म है उसका आत्मा रूपी धर्मी में आरोप होता है वस्तुतः तो आत्मा स्वप्न नहीं देखता न है न जगता है न सोता है तीनों अवस्थाएं आत्मा की नहीं है आत्मा की उपाधि की है और आत्मा की उपाधि के धर्मरूप इन अवस्थाओं का आत्मा में आरोप होता है आत्मा इन अवस्थाओं से रहित है शुद्ध है कुटस्थ साक्षी है ऐसा तम पदार्थ शोधन यहाँ करना है ना? उस दृष्टि से इस वाक्य से बताया गया स्वप्न अवस्था को मन का धर्म तृतीय प्रश्न का उत्तर देते समय अब थोड़ा आक्षेप समाधानात्मक भाष्य आ रहा है स्वप्न में मन को ही स्वप्न के दृष्टा के रूप में बताया गया ना। का मतलब मन को स्वतंत्र कर्ता के रूप में बताया गया इस पर आक्षेप कर रहे हैं पूरोपक्षी, पूर्वपक्षी भाष्य से ननु इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में आक्षेपाष्य का अवतरन इसे देखिए जीवस्य स्वनद्रष्टुर्जीव स्वातंत्रे वक्त मनस तदुक्ति स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्मनितु तद आरोप लोकस्य इति इति शंका आत्मनि आह ननु इति तो ये कहते हैं भगवान भाष्यकार ननु इत्यादि भाष्य ग्रंथ से यह बताने जा रहे हैं कि स्वप्न अवस्था ये मन का धर्म है और आत्मा में उसका आरोप होता है भ्रांति से वस्तुतः आत्मा स्वप्न अवस्था से रहित है इस अर्थ को बताना है इसी के लिए शंका और समाधानात्मक भाष्य है तो शंका का क्या स्वरूप होगा वो पहले बता रहे हैं टीका टी, टीकाकार की स्वप्न द्रष्टुर जीव से वक्तव्य देव शब्दित मनसह सह तदि अत होना चाहिए था स्वप्न अवस्था का के दृष्टा के रूप से जीव का कथन जीव को बताना चाहिए क्योंकि जीव क्षेत्र ज्ञानी जीव वह स्वप्न का दृष्टा है इसलिए स्वप्न दर्शन के कर्ता के रूप में श्रुति को प्रस्तुत करना चाहिए था जीव को और उस जीव को न बता करके यहाँ येष देवह शब्द से कहे गए मन को स्वप्न के रूप में श्रुति प्रस्तुत कर रही है बता रही हैं श्रुति का इस प्रकार का प्रस्तुत करना मन को स्वप्न के रूप में कहना जीव को स्वप्न के रूप में न कहना इसका क्या अभिप्राय हो सकता है तो कहते यह अभिप्राय है कि तद उक्ति तद उक्ति ये स्वप्न के दृष्टा के रूप में जीव को न कह करके मन को कहना मन को कहने वाला वचन कथन इसका अभिप्राय ये है कि स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्मनि तु आरोप मात्रम लोकस्य इति ख्यापना ये ख्यापन करना है ख्यापन यानि ज्ञापन प्रतिपादन तो यह प्रतिपादन करने के लिए स्वप्न के दृष्टा के रूप में श्रुति मन को प्रस्तुत कर रही है जीवात्मा को नहीं कि मन का ही स्वप्नावस्था धर्म है आत्मा का नहीं और लोक यानि भ्रांत पुरुष आत्मा में स्वप्न अवस्था का आरोप मात्र करते हैं इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए ये उक्ति है ख्यापनार्था उक्ति इसे कहते शंका परिहराभ्याम आह तो इसी बात को शंका समाधानात्मक भाष्य से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं तो पहले शंका दिखाते हैं भाष्यकार भगवान कि ननु महिमा अनुभवने कर्ण मनो अभवीत तत्क स्वातंत्रेण इति उच्यते स्वतंत्रों क्षेत्र इतना है शंका भाष्य कहते महिमा अनुभवने ने अनुभवी तुह मन ऐसा लगाना तो स्वप्न में जो महिमा का अनुभव हो रहा है इस महिमा अनुभव के प्रति अनुभव करता जो जीव है उसका करण है मन करण यानि उपकरण अनुभव है प्रमा और प्रमा के प्रति अनु यानी ज्ञान तो ज्ञान के प्रति जो साधन होगा उसे कहा जाता है करण और करण एक कारक है तीसरा और उसका प्रयोजक होता है कर्ता जैसे काष्ठ छेदन के प्रति करण है कुल्हाड़ी और काष्ठ छेदन करता पुरुष हैं कर्ता काष्ट छे तो काष्ठ छेता पुरुष काष्ट छेदन के प्रति करणभूता कुल्हाड़ी को प्रेरित करता है उद्यमन निपतन रूप व्यापार करा करके कुल्हाड़ी से काष्ट छेदन रूप क्रिया में कुल्हाड़ी का प्रेरक बनता है ऐसे ये जो क्षेत्रज्ञ जीव हैं मानना चाहिए वह स्वप्न दृष्टा है और स्वप्न दर्शन ठीक ठीक हो जाए इसके लिए स्वप्न दर्शन के प्रतीक करण जो कुड़ी स्थानीय है मन उसको प्रेरित करता है उसका प्रेरक है ऐसा कहना चाहिए मन तो स्वप्न दर्शन के प्रतीक करण है तो जो करण है उसी को यहाँ पर कर्ता के रूप में कैसे बताया जा रहा है स्वप्न दर्शन है महिमा का अनुभव और ये जो महिमा अनुभव रूप स्वप्न दर्शन है इस स्वप्न दर्शन के प्रति तो मन करण है न कि कर्ता और श्रुति ने महिमा अनुभव रूप स्वप्न के प्रति कर्ता कारक के रूप में देव शब्दित मन को प्रस्तुत किया है बताया है ये कैसे किया ये कहा जा रहा है कि तत्क पहले में लगा न कि अनुभवितु तु ष्टी है अनुभव अनुभविता अनुभवित्री शब्द है ना उसका षष्ठी का एक वचन है अनुभवितु। तु यानी महिमा अनुभवी महिमा का अनुभव करने वाले जीवात्मा के महिमा अनुभव रूप ज्ञान के प्रति मन करण है और तत्क स्वातंत्रेन अनुभवती इति तो स्वतंत्र रूप से दर्शन मन करता है ऐसा आप यानी श्रुति कैसे बता रही है प्रथम वाक्यर्थ पर आक्षेप हुआ शंका हुई जबकि कहते स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ ही यानी अस्मात्णात दर्शन के प्रति तो स्वतंत्र है प्रमाता द्रष्टा वो है क्षेत्रज्ञ जीव और दर्शन के प्रति करण है मन तो करण को ही दृष्टा के रूप में कैसे कह रहे हो प्रश्न हुआ शंका हुई नैश दोष इससे समाधान किया जा रहा है तो ऐसोष न यानी करण को स्वप्न दर्शन के प्रति करणभूत मन को कर्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ऐसा जो शंकाकार कह रहे हैं दोष दिखा रहे हैं कहते ये दोष इस श्रुत्यर्थ में नहीं है इस श्रुति वाक्य में नहीं है दोष क्यों नहीं है कहते इसलिए कि क्षेत्र से स्वातंत्र मन उपाधि कृतवात् न ही क्षेत्रज परमात स्वतः स्वीति जागरती वा कहते हैं क्षेत्रज्ञ में यानी जीव में जो स्वातंत्र्य है वह स्वतः नहीं है स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व तो मन में स्वातंत्र्य यानी जीव में स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व स्वतः नहीं है दर्शनादि के प्रति भी स्वप्न अवस्था में महिमा अनुभव के प्रति स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व जीव में स्वतः नहीं है स्वतः नहीं है तो, तो किस निमित्त से है फिर तो कहते मन उपाधि कृतत्वात। ओ कर्तृत्व मन में मन रूप क्या नाम आत्मा में जीव में मन रूपी उपाधि निमित्तक है मन रूपी उपाधि के कारण है औपाधिक का है वह उपाधि विधि रहती है जागृत और स्वप्न में तो दृष्टित्व रहता है आत्मा में स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में मन रूपाधि रहती है आत्मा की और वह लीन हो जाती हैं सुसुप्ति अवस्था में तो जागृत और स्वप्न में जैसा त्रिपुटी अंतर्गत दृष्टि त्रिपुटी पाती वह दृष्टित्व नहीं रहता सुसुप्ति में क्यों नहीं रहता है इसलिए कि यानी जिसके जिस उपाधि के रहने से जाग्रत और स्वप्न में दृष्टित्व भासता है आत्मा में वह उपाधि सुसुप्ति में नहीं है आत्मा तो है तो यदि स्वत ही दृष्टित्व होता आत्मा में तो सुसुप्ति में भी रहता उस प्रकार का दृष्टित्व दृश्य दर्शन और दृष्टारूप त्रिपुति त्रिपुटी अंतपाती महिमा अनुभव रूप दृष्टित्व सुसुप्ति में भी रहता लेकिन सुसुप्ति में नहीं है इससे निकलता है कि वह महिमा अनुभव अनुभवित अनुभवित्व रूप दृष्टित्व मन में मन रूपी उपाधि के कारण है तो जैसे अयो में दहाकत्व स्वतः नहीं है स्वतः दहाकत्वत्व जिस अग्नि में है उसके संपर्क से अयोगोलक में भी दहाकत्व आता है लोहा अग्नि का संपर्क करता है तो वह भी जला देता है दाहक बन जाता है और अग्नि का संपर्क ना हो तो स्वतः लोहे में दहाकत्व नहीं है ऐसे ही ये महिमा अनुभवित्व आत्मा में यदि स्वतः होता तो अग्नि का दाहकत्व जैसे स्वतः होने से हमेशा अग्नि में रहता है ऐसे सुसुप्ति में भी महिमा अनुभवी आत्मा में रहता लेकिन नहीं है त्रिपुटी वहाँ नहीं है इससे निकलता है कि जिस उपाधि के रहते हुए अनुभवित्व आत्मा में आरोपित होता है उस उपाधि का वह मुख्य धर्म है तो महिमा अनुभव रूप स्वप्न ये मन रूप उपाधि का होगा और आत्मा में वह स्वातंत्र्य मन रूपी उपाधि के कारण है महिमा अनुभवित्व रूप स्वातंत्र्य तो क्षेत्र से मन उपाधि कृतवात् मनूप उपाधि के कारण महिमा अभविततृत्व आत्मा स्वतः नहीं न्षेत्र स्वतः वस्तुता सोप नहीं सोपीती और स्वतः नहीं जागरती तो आत्मा बिना उपाधिके न तो स्वप्न देखता है न तो जगता है यानी आत्मा में स्वप्नावस्था या जागृत अवस्था जो भास रही है वह निरूपाधिक आत्मा में नहीं है निरूपाधिक आत्मा न तो सोता है कहना न तो स्वप्न देखता है न तो जगता है मन रूपी उपाधि से रहित आत्मा तो मन रूपी उपाधि अकेली हो बाह्य इंद्रिय सब व्यापार नहीं है बाह्य इंद्रियों को अपने में समाहित किया हुआ अकेला मन सब व्यापार हो तो उस समय केवल मन उपाधिक आत्मा में तो माना जाता है स्वप्न दृष्टित्व और बाह्य इंद्रिय सहित मन उपाधिक आत्मा में माना जाता है जागरण कर्तृत्व जागृत अवस्था मानी जाती है बाह्य इंद्रिय सहित मन उपाधिक आत्मा में और बाह्य इंद्रिय रहित अकेले मन उपाधिक आत्मा को माना जाता है स्वप्न और केवल आत्मा न तो स्वप्नद्रष्टा है न तो जागृत दृष्टा है उसमें जागृत दृष्टित्व भी नहीं है और स्वप्न दृष्टित्व भी नहीं है स्वतः वो केवल साक्षी साक्षीमात्र है इस प्रकार का त्रिपुटी अंतपाति दृष्टा नहीं है बिना उपाधि के ये यहां पर कहा कि नहीं क्षेत्र परमार्थत स्वतः स्वपीति जागर्ति वा मन उपाधि कृतम तस्य स्वप्नस्य तर जागरण स्वप्नचे उत्तवाजस्यकनेयक वाजस्नेक यने बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है कि तस्य ने क्षेत्र से तो क्षेत्र में जागरण या स्वप्न अवस्था मन कृत है स्वतः नहीं ऐसा बृहदारण्यक श्रुति ने भी बताया है वो कौन सी है बृहदारण्यक श्रुति कहते तो ये है कि सधी स्वप्नो भूतवा ध्याती व लेला यतीव इत्यादि यानि इत्यादि बृहदारण्यक वचने ये सधि इत्यादि बृहदारण्यक वचन के द्वारा ये बताया गया कि जीव मन रूपी उपाधि को लेकर के ही स्वप्न अवस्था वाला और जागृत अवस्था वाला होता है यानी जागरण या स्वप्न जीव में मन उपाधि निमित्तक है सधि इसमें धी शब्द का अर्थ है मन और सधि का अर्थ है मन सहित धीया सहित सधि का मतलब मन रूपी उपाधि से युक्त अंतकरण उपाधि से युक्त जो क्षेत्रज्ञ उसे सधि शब्द से लेना वह अंतकरण उपा उपाधि का चैतन्य सधी हुआ आत्मा क्षेत्र वह क्या करता है स्वप्नोभूतवा तो स्वप्नोभूतवाने स्वप्न रूप परिणाम वाला होकर के तो आत्मा तो स्वतः परिणाम नहीं है उसकी उपाधि जो मन है उसका परिणाम है स्वप्न तो मन उपाधि को आत्मा में उपाधि रूप मन का परिणाम स्वप्न हुआ तो उपाधि स्वप्न के रूप में परिणत हुई तो माना गया उपहित भी स्वप्न के रूप में परिणत हुआ यानी उपाधि के परिणाम को उपहित में आरोपित किया गया वो स्वप्न परिणाम मन का है और माना जा रहा है मन उपाधिक जीव का और स्वप्नो भूतवा फिर क्या करते हैं तो कहते है, ध्या ये ती व तो ध्यान करता हुआसा प्रतीत होता है और चेष्टा करता हुआसा प्रतीत होता है ई शब्द का प्रयोग है शब्द का प्रयोग करके ब्रदारण्य श्रुति कह रहे हैं कि वो न तो स्वतः ध्यान करता है न तो स्वतः चेष्टा करता है आत्मा में स्वतः ध्यान कर्तृत्व और चेष्टा कर्तृत्व नहीं है उसकी उपाधि मन यदि एकाग्र है समाहित है एक विषयाकार हैं तो माना जाता है ध्यान एकाग्र हो गया मन और उसका आरोप हो रहा है आत्मा में आत्मा ध्यान कर रहा है जिसका मन एकाग्र है एक विषयाकार बना है उस उस मन उपाधि को आत्मा को कहा जाता है कि ये ध्यान कर रहा है और जिसका मन चंचल हो गया अनेकों प्रकार के अनात्म पदार्थों का चिंतन कर रहा है तो समझता है कि मैं लेला कर रहा हूं लेला यानि चेष्टाएं अनेकों प्रकार का चिंतन कर रहा हूं तो ये वस्तुतः आत्मा न तो अनेकों प्रकार के अनात्म वस्तुओं का चिंतन करता है न तो एकाग्र होता है वो मन एकाग्र होता है मन विक्षिप्त होता है तो मन के एकाग्रता का और विक्षिप्तता का आरोप आत्मा में होता है इसलिए कहा कि सद ही स्वप्नोभूत लेला इत्यादि वचन से यह बताया गया कि मन रूप उपाधि कृत ही जीवात्मा में जागरण या स्वप्न है तस्मात् मनसो विभूत अनुभवे स्वातंत्र्य वचन न्यायम एवं तो ये तस्मात यानी इस कारण से मन रूप उपाधि निमित्तक ही आत्मा की आत्मा में स्वप्न या जागृत अवस्था होती है ये निश्चित होने से ये तस्मात् अर्थ है स्वतः आत्मा न तो जगता है न तो स्वप्न देखता है मन उपाधि की ये दोनों अवस्थाएं हैं उस कारण से मन में विभूति अनुभव के प्रति यानी स्वप्न अवस्था के प्रति स्वातंत्र्य वचन जो हैं पंचम कंडिका का प्रथम वाक्य वह न्याय है यानी उचित है मन का स्वातंत्र्य बताने वाला वचन अबाधित है उचित ही है ये यहां पर कहा गया थोड़ी सी टीका है इसको देखिए बाह्य इंद्रिय युक्तम यानी यह कहा ना कि मन रूप उपाधि से ही आत्मा में जागरण और स्वप्न है स्वतः आत्मा कि न जागृत अवस्था है ना स्वप्न अवस्था है तो कौन से मन उपाधि को आत्मा को जागृत अवस्था वाला माना जाएगा कौन से मन से मन रूपी उपाधि से युक्त आत्मा को माना जाएगा वो स्वप्न द्रष्टा अवस्था वाला इस प्रकार की जो शंका है उसका समाधान करते हुए ये बता रहे हैं टीकाकार कि बाह्य इंद्रिय युक्त मन उपाधि कृतम जागरणम बाह्य इंद्रिय से युक्त मन रूपी उपाधि वाला जब आत्मा होगा तो जागृत अवस्था वाला माना जाता है वो आत्मा की जागृत अवस्था है बाह्य इंद्रिय सहित मन रूपी उपाधि वाला होना और केवल मन उपाधि कृत स्वप्न तो बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार हैं और अकेला मन ही सब व्यापार हैं ऐसे सब व्यापार केवल मन रूपी उपाधि वाला आत्मा की जो अवस्था वो स्वप्नावस्था स्वप्नस्य स्वप्न से धीशब्दवाच्य मनपरिणामवात यहाँ परि ना के बाद में म छूट गया है पुरानी पुस्तक में परिणामत्वात होना चाहिए ना एक म छूट गया है तो स्वप्नस्य धी शब्द वाच्य मन परिणामत्वात यानी स्वप्न जो है धी परिणाम है किसका मन का तो सदी में जो धी शब्द है उसका अर्थ है मन इसलिए कहते हैं धी शब्द वाच्य बृदारण्यक वचनस्थ धी शब्द का वाचार्थ रूप मन का परिणाम स्वप्न है और स्वप्नो सामानाधिकरण्य निर्देश इति द्रष्टव्यम ये जो परिणामत्वात् के पास में पूर्ण विराम का चिन्ह है ना वो नहीं होना चाहिए ये पूरा एक वाक्य है स्वप्न से धी शब्दवाच्य मन परिणामत्वात् स्वप्नो भूतवा इति श्रुतो सामानाधिकरण निर्देश इति द्रष्टव्य यहाँ तक एक वाक्य है इसलिए बीच में पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं होना चाहिए इसमें है तो अर्थ निकलेगा श्रुतिस्थ धी शब्द का वाचार्थ रूप मन का परिणाम स्वप्न अवस्था होने के कारण सधि स्वप्नोभूतवा यहाँ पर सधि और स्वप्न इन दो पदों का यानी परिणामी तथा परिणाम इन दोनों के वाचक शब्द का समानाधिकरण निर्देश है सधी शब्द परिणामी का वाचक है और स्वप्न शब्द परिणाम का वाचक है और परिणाम परिणामी का समानाधिकरण निर्देश होता है इसीलिए स्वप्न अवस्था मन का परिणाम होने से आ, मन उपाधिको आत्मा को बताने वाले सधी शब्द का तथा उस मन के परिणाम स्वप्न के वाचक स्वप्न शब्द का समानाधिकरण निर्देश समानाधिकरण कहते हैं एक विभक्त्यंत प्रयोग तो एक वाक्य में जितने एक विभक्तियंत पद हैं उनको एक दूसरे का समान अधिकरण कहा जाता है तो बृहदारण्य का ये जो वाक्य है सधि स्वप्नो भूतवा ध्यायती व लेलायती व इसमें समान क्या नाम एक विभक्तियंत दो पद कौन है एक सधि और दूसरा स्वप्न ये दोनों प्रथमांत है ना तो उसमें से सधी है परिणामी का वाचक और स्वप्न है परिणाम का वाचक तो परिणाम तथा परिणामी के वाचक ये दो शब्द होने से इनका समानाधिकरण निर्देश है ये यहाँ पर कहा टीकाकार ने स्वप्न से धी शब्दवाच्य मन परिणामवात् स्वप्नोभूवा श्रोतौ सामनाधिकरण निर्देश द्रष्टव्य में ऐसा समझना चाहिए अब टीका में ननु ईम श्रुति इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है जो मन उपाधि सही तत्व काले इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है न्यायम एवं के बाद में जो वाक्य आ रहा है उसका अवतरण है क्या कहते हो? हाँ दो नंबर टिप्पणी में ये लिखा है कि लोक में देखा जाता है परिणामी तथा परिणाम का समानाधिकरण प्रयोग परिणाम तथा परिणामी के वाचक शब्दों का समान ही प्रयोग लोक में देखा जाता है ये दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि दृश्यते ही स परिणाम दृश्यते ही स ये स अलग पद हैं स यानी समानाधिकरण प्रयोग समानाधिकरण निर्देश तो दृश्यते ही सह का अर्थ निकलेगा देखा जाता है समानाधिकरण निर्देश किसका तो परिणाम परिणामिनोह परिणाम तथा परिणामी के वाचक शब्दों का समानाधिकरण निर्देश लोक में देखा जाता है कहाँ पर तो दूध है परिणामी और दही है परिणाम तो दूध और दही के वाचक शब्दों का समानाधिकरण निर्देश देखा जा रहा है ये कहते हैं कि क्षीरम दधीम भूतवा क्षीरम दधी भूतवा अवतिषतेम आदि तो क्षीरम यानी दूध दधी भूतवा अवतिष्ट दही बन करके स्थित हैं तो यहाँ पर ये समानाधिकरण निर्देश है दोनों का ये बन स, आ, होता है क्योंकि दही हैं परिणाम और दूध हैं परिणामी तो परिणाम परिणामी के वाचक दधी तथा क्षीर पदों का समाना समानाधिकरण निर्देश ये देखा गया लोक में ऐसे श्रुति में भी परिणाम के परिणाम तथा परिणामी के वाचक स्वप्न तथा धी शब्द का समानाधिकरण प्रयोग हो जाएगा उचित है ये कहा दो नंबर टिप्पणी में बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे आज हनुमान जयंती है ना तो साढ़े नौ बजे हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा करने के लिए चलेंगे सब लोग बाहर से भी महात्मा लोग आएंगे फिर वहां से पूजा आरती पुष्पांजलि करके आएंगे यहां यहां भी हनुमान जी के तथा महाराज जी के चित्र की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ